Shanti, shanti, hi. कामे तम तम उग्रम कृणोमी तम ब्रह्म तम ऋषि तम स्वेधा ओम शांति शांति शांति हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के 125वें सौ सूक्त की चर्चा कर रहे हैं दशम मंडल से यह सूक्त तो वागम भृणी सूक्त कहलाता है इस सु के मंत्रों का ऋषि भी वाघाम भ्रिणी है और देवता भी वाघाम भ्रिणी है आज हम पांचवें मंत्र के बारे में बात कर रहे हैं वो मंत्र के शब्द हैं अहमेव स्वयम वदानी जो वाणी है ईश्वरीय शक्ति है वो ईश्वरीय शक्ति अपने सामर्थ्य को स्वयं प्रदर्शित कर रही है उसका सामर्थ्य कैसे प्रदर्शित हो रहा है तो उसके लिए कहा गया अहमेव स्वयं इदम वदाने ये जो कुछ बात इस सूक्त में सामर्थ्य की की गई है उसके लिए वो शक्ति स्वयं प्रकाशित कर रही है अपने सामर्थ्य को अहमेव मई इदम स्वयं वदाने ये स्वयं बोल रही हूँ मैं स्वयं बोल रही हूँ अतः ये किसी और के द्वारा बताई गई बात नहीं है यहाँ जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर का स्वतः प्रकाश है स्वतः स्फूर्ति है स्वतः ऊर्जा है तो ये जो ऊर्जा है ये से क्या होता है इस बात की इस मंत्र में चर्चा है वो कहते हैं अहमेव स्वयं इदम वदामि दुष्टम देवी भी उत मानुषे यहाँ पर ये जुष्ट शब्द है ये भी अपना विशेष अर्थ रखता है जुष्प्रीति सेवनि अर्थात तो प्रेम करने में और सेवा करने में उसके साथ होने में इसका अर्थ आता है तो जुष्टम देवी भी उत मानुषे भी अर्थात तो जो मैं कह रही हूँ वो व्यर्थ नहीं है वो इस संसार के जितने लोग हैं उन सब के द्वारा वो जाना गया है अनुभव किया गया है कहा गया है अब इसमें जो पद हैं वो जो जीवन के समाज के स्तर हैं उनकी चर्चा इसमें आती है इसमें जो पद हैं वो देव हैं मानुष हैं ऋषि हैं ये तीनों चारों पद इस मंत्र में आपको दिखाई देंगे अहम देवी भी ऋतमानुषे भी यम यम कामये तम तम उग्रम कृणोमी तम ब्रह्मणम तम ऋषि तम सुमेधा उसको वो ऋषि है वो ब्रह्मा है वो सुमेधा है कहता है कि जो जिन्होंने इसका उपयोग किया है जोष्टम देवी भी उतमानुषे भी जो ऊपर की श्रेणी है वो देव है और जो सामान्य श्रेणी है वो मनुष्य है संसार में ये मनुष्य का समाज ही ऐसा है जो अनेक स्तरों का है और वो अनेक स्तरों के कारण से इसमें देव भी हैं मनुष्य भी हैं ऋषि भी हैं और बुद्धिमान भी हैं तम ऋषिम तम स्वेधा जिनके पास उत्कृष्ट बुद्धि है मेधा बुद्धि है उसके बारे में भी इसमें कहा गया है ब्रह्मांडम तो यहाँ जो सारे शब्द हैं ये हमारे लिए बहुत विशेष अर्थ देने वाले हैं हम जानते हैं कि संसार में देव कौन लोग हैं इसके लिए आपको एक मंत्र का भाग जो हमारे कर्मकांड के ग्रंथ हैं उनमें मिलता है वो कहते हैं ब्रह्म जो देव हैं वो कौन है तो महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि के जात कर्म संस्कार में पिता के द्वारा बालक की दीर्घायु के लिए जिन मंत्रों से प्रार्थना कराई है बालक का पिता जिन मंत्रों से प्रार्थना करके बालक की दीर्घ आयु की कामना करता है उन मंत्रों में एक है देवा अमृतेन आयुष्मत अहम तेन ता आयुषा आयुष मंत्र स्वाहा अर्थात जो कारण है यदि आप उसको बढ़ाएंगे उसको बनाएंगे उसको प्राप्त करेंगे तो कार्य भी अपने आप बढ़ेगा कार्य के होने के लिए कारण की आवश्यकता है आप कारण के विकास में ध्यान देंगे तो कार्य का विकास अवश्य होगा अच्छे बीज से अच्छे वृक्ष का अच्छे वनस्पति का निर्माण होता है इसलिए मनुष्य अच्छे बीज के लिए यत्न करता है वैसे ही यदि आपको देवत्व तो प्राप्त करना है देवों की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है उनके अंदर कहता है ते अमृत न आयुष्म देव वो काम करते हैं जिन कामों को करने से व्यक्ति कभी मरता नहीं अर्थात जिनके काम कभी मरते नहीं हम कोई काम करते हैं उनका थोड़ी देर में हमें फल मिल जाता है और फल मिलने के बाद वो काम समाप्त हो जाता है तो इसी तरह से हम प्रतिदिन जीते हैं प्रतिदिन मरते हैं प्रतिदिन के लिए उपाय करते हैं प्रतिदिन वो उपाय समाप्त हो जाते हैं लेकिन जो दैवी उपाय हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते उनको हम जब करते हैं तो हमारे अंदर कुछ उत्कर्ष आता है बड़प्पन आता है दिव्यता आती है इसलिए देव उन लोगों का उस श्रेणी का नाम है जिसके अंदर कुछ दिव्यता है जैसा हम पीछे बता चुके हैं देव दान से चमक से ऊंचे स्थान पर विराजमान होने से उनको देव कहते हैं देव दाना दीपना, दीपनाथ दीवस्थान होती तो समाज में वो लोग देव हैं जो देव ये काम करते हैं कि सदा ही जिनके पास उत्कर्ष रहता है जो अपनी इच्छाओं को अपनी बातों को कुछ इस तरह से रखते हैं जो सबके लिए उपयोगी होता है सबके लिए सदा उपयोगी होता है ऐसी जो चीजें करने वाले होते हैं वो देव होते हैं तो इसलिए कहता है कि जो किया है जो इस संसार में नियमों का पालन प्रकृति के नियमों का पालन ईश्वरीय नियमों का पालन जिन लोगों ने किया है वो जुष्टम देवेगी देवताओं के द्वारा जो पालन किया गया है तो वो भी ये बता रहे हैं कि वो इस ईश्वर के नियमों के पालन करने से ही उनके अंदर दिव्यता की प्राप्ति हुई है उनके अंदर जो बढ़पन आया है वो वही है क्योंकि देवों का गुण क्या है कहते हैं देव तो वही है ना जो देता है जिसमें देने का सामर्थ्य है और परमेश्वर की दिव्यता इसी कारण है कि वो देता है और उसको जो देता है उसको किसी को मांगना नहीं पड़ता हम प्रार्थना करते हैं अपनी अल्पज्ञता से हम प्रार्थना करते हैं अपने उतावलेपन से हम प्रार्थना करते हैं अपने अविश्वास से जब मनुष्य में पूर्ण विश्वास हो जाता है किसी पर भरोसा हो जाता है तो फिर वो कहता नहीं है फिर तो उसे पता ही है कि ये स्वामी जब चाहेगा जो चाहेगा जिसकी आवश्यकता भी वो स्वयं कर देगा इसलिए वो इस बारे में नहीं सोचता लेकिन जो समझ जाता है कि मेरा स्वामी ऐसा है जिसके अंदर विश्वास है वैसे ही परमेश्वर के साथ जो मांगना है ये हमारा हमारा पक्ष है आप कह सकते हैं कि परमेश्वर जब वो देता ही नहीं है जो चीज काम की नहीं है वो रोकता नहीं है जो काम की है उसके भाग भाग्य की है तो फिर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है तो प्रार्थना तो हम इसलिए नहीं करते कि वो हमारे प्रार्थना करने से देता है या नहीं देता है प्रार्थना तो हमारे जो कर्तव्य हैं उनका अंग है हमारे वहां तक जो पहुँचने की यात्रा है उसका भाग क्योंकि इस प्रार्थना से हमको एक तो ये पता चलता है कि हम वो चीज हमारे पास है नहीं इसलिए हम किसी से उसको मांग रहे हैं और जब मांग रहे होते हैं मयाचना कर रहे होते हैं तब तो हमारे पास जो अभाव है वही हमारे अपने बलहीनता को अपने अनैश्वर्य को अपनी असमर्थता को प्रकाशित करता है तब जिसमें अपनी असमर्थता का पता है जिसको अपनी सीमाओं का पता है वो अहंकार कैसे कर सकता है तो प्रार्थना हमको इसलिए करनी चाहिए इसलिए नहीं कि प्रार्थना करने से वो देगा बल्कि प्रार्थना करने से मुझे अपने पास होने वाली जो न्यूनताएं हैं उनका पता होने से मेरे अंदर उस अभाव की पूर्ति की जो इच्छा है वो किससे होगी उसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है उसके प्रति जो नम्रता का भाव है उसको बताने के लिए करनी होती है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी परमेश्वर जब अपने को कुछ अधिक देता नहीं है और कुछ कम वो कर नहीं सकता है अर्थात परमेश्वर जो न्याय करता है तो न्याय करने में तो वही होता है जो होना चाहिए यदि उससे अधिक देता है तो भी अन्याय करता है पक्षपात करता है और यदि उससे कम देता है तो भी अन्याय करता है उसके साथ जो होना चाहिए वो नहीं करता है तो परमेश्वर वही करता है जो होना चाहिए तो इस परिस्थिति में जो होना चाहिए वो न घट सकता है न बढ़ सकता है तो हमको लगता है ये भी क्या बात हुई हमारी इच्छा होती है तो हम घटा लेते हैं हमारी इच्छा होती हम बढ़ा लेते हैं हमें लगता ही है ये हमारी स्वतंत्रता है यह हमारे अंदर की योग्यता है कि हम चाहें तो बढ़ा लें और चाहे घटा लें ऐसा हमें प्रतीत होता है किंतु वास्तविकता क्या है वास्तविकता ये है घटाना और बढ़ाना अधिकता या कम होना निश्चित न होने का परिणाम है अर्थात हमें कितना चाहिए या न पता हो तो या तो हम कुछ अधिक ले आते हैं या कुछ कम ले आते हैं या कुछ कम दे देते हैं या कुछ अधिक दे देते हैं और यदि हमें पता हो कि इसमें कितना चाहिए इसमें कितना लगेगा तब हम उतना ही देते हैं तो जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर कम नहीं करता या अधिक नहीं करता तो कम और अधिक करना हमारी अज्ञानता के मूल में आता है आवश्यकता से जब हम अधिक देते हैं तो हमें पता नहीं है कि इसकी आवश्यकता कितनी है और आवश्यकता से कम देते हैं तो हमारी असमर्थ होता है या हमें पता नहीं होता है लेकिन परमेश्वर न कम दे सकता है न अधिक दे सकता है तो इसका मतलब है उसको कितना देना चाहिए कितनी की आवश्यकता है उसे ठीक ठीक पता है और उसको ठीक ठीक पता है इसलिए वो उतना ही देता है न कम देता है न अधिक देता है तो जिसके कर्मों के फल के अनुसार जिसको जितना देने की आवश्यकता है वो उतना ही दे रहा है तो ऐसे जो लोग हैं परमेश्वर के देने की जो बात जानते हैं क्या जानते हैं वो देता तो है ही इसलिए वो देव तो है और वो मांगने की अपेक्षा नहीं रखता बिना मांगे ही देता है और रुकता भी नहीं है देने से उसके पास इतनी संपदा है इतने साधन हैं इतनी वस्तुएं हैं कि वो सब को सब कुछ निरंतर दे रहा है और देने के बाद भी कोई वस्तु कभी समाप्त होने में नहीं आती तो ये उसके देने की विशेषता है तो देवत्व तो यही हुआ कि देवे और बिना मांगे देवे और देता रहे देता हुआ कभी न रोके और किसी को भी न रोके अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है जिसे नहीं देता हो तो नहीं देने की भावना से जो देता है तो सब को देता है पर्याप्त देता है सनि और अधिस नो बात हमने कही थी वो करता है तो इसलिए अनुभव कौन कर रहा है जो देवता लोग अनुभव कर रहे हैं जिन्हें मांगने की कभी इच्छा ही नहीं होती उनको परमेश्वर के प्रति गहरा विश्वास है उसके प्रति समर्पण है उसकी सेवा में रत हैं तो वो लोग जो अनुभव करते हैं वो भी यही करते हैं अहम एवं स्वयं इदम वदामी ये बात मैं स्वयं कह रही हूँ जो कैसी बात है जुष्टम देवी भी उत्तम तो मानुष्य भी ऐसा नहीं है कि मनुष्य को पता नहीं है कि ईश्वर पूर्णता से देता है कुछ भी कम नहीं करता जब कुछ कम नहीं करता तो अधिक कर नहीं सकता हमको ये बात पता होनी चाहिए कि हम जब कहते हैं कि ऐसा हो, तो हो सकता है नहीं हो सकता है ये हमारी दुर्बलता का तो प्रतीक हो सकता है क्योंकि हम जब कहते हैं कि परमेश्वर हमें अधिक दे सकता है या कम दे सकता है तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि परमेश्वर की देने की जो प्रक्रिया है आप आपका यदि उसमें विश्वास है तो आप निश्चिंत होंगे और आपका अविश्वास है तो आप अनिश्चित होंगे परमेश्वर के देने की प्रक्रिया में आपके निश्चिंत या अनिश्चित होने से उतावले या होने से कोई अंतर नहीं पड़ता लोगों ने कहावत बना रखी है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है देर है वो भी अंधेर ही होता है देर होना भी तो अंधेर होना ही है लेकिन परमेश्वर के कामों में स्थान में विचार में न देर होती है न अंधेर होता है तो वो जब जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है इसलिए परमेश्वर के नियमों को मानने से मनुष्य देव बनता है पिछले मंत्र में हमने एक बात देखी थी कि अमन तो माम तीय थी वो बात यहाँ भी घटती है कहता है कि जो व्यक्ति ये सोचते है मैं नहीं मानूंगा वो नष्ट होगा तो एक सज्जन कहते हैं कि बहुत सारे नास्तिक हैं उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ता वो नास्तिक होने पर भी वो वैसे के वैसे है बल्कि और अच्छे है तो हमारे समझने की भूल है वो नास्तिकता उनकी शब्दगत है वो केवल बुद्धि से कह रहे हैं कि वो नहीं है वो व्यवहार में तो प्रकृति के सारे नियमों को मान रहे हैं और प्रकृति के नियमों को जब तक कोई मानेगा तो शब्द से विरोध भी कहेगा ये मानने से निषेध भी करेगा लेकिन जो कर रहा है वो तो अनुकूल है तो उसको विपरीत फल कैसे मिलेगा भले ही आप थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं मैं तो नहीं मानता जब आप नहीं मानता कहते हैं तो उसका एक सीधा सा अर्थ बनता है मैं आपको स्वीकार नहीं करता मैं आपकी भी नहीं मानता आपको नहीं मानता जो कहता है वो आपकी मानता नहीं है लेकिन यहाँ उल्टा है नास्तिक कह रहा है अपने को मैं मानता नहीं हूँ कह रहा है लेकिन जो काम है उसके वो सारे कर रहा है तो इसलिए वो व्यक्ति अपने को नास्तिक कह तो रहा है पर वास्तव में नास्तिक है नहीं यदि नास्तिक होता तो जो कुछ नियम परमेश्वर के हैं प्रकृति के हैं वो उनको तोड़ता उनका उल्टा चलता और यदि ऐसा कोई प्रकृति के नियमों में कोई उल्टा चले तो उसके निश्चित विनाश हो जाएगा वो नष्ट हो जाएगा आप कहेंगे कि चलती हुई गाड़ी से मैं कूदूंगा तो मर जाओगे गाड़ी के सामने कूद जाऊंगा तो मर जाओगे तो नियमों को पालन करके आप बचते हो तो नियम को पालन करके जब आप बच रहे हो तो आप नियम के बनाने वाले को मानो या मत मानो तो लेकिन व्यवहार में मान रहे हो इसलिए यहां पर मंत्र में जो बात कही है अहमेव स्वयं इदम वदामी जुष्टम देवी भी उतमानुषे भी अर्थात जिसको सबने स्वीकार किया है ओ